तुलसीदास जी महाराज श्री राघवेंद्र चरण के अनन्न्य अनुरागी श्री लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए यह पावन पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं इनका आशय है कि जो स्वभाव से शीतल स्वरूप से सुंदर भाव से भक्तों को सुख देने वाले हैं ऐसे श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ भगवान श्री राम की कीर्ति पता का फहराने के लिए श्री लक्ष्मण जी का चरित्र दंड के समान है हजार मुख वाले शेष भगवान ही भूमि भय का हरण करने के लिए श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं गुणों के भंडार कृपा के समुद्र सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें लक्ष्मण जी बड़े विलक्षण हैं अनेक प्रसंगों में हम लोग उनका दर्शन करते हैं आए कथा यात्रा में आज फिर आगे बढ़े कल निखाद राज जी को उपदेश दिया था श्री लक्ष्मण जी ने और दूसरे दिन की घटना सुमंत जी ने भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण को बट चीर से जटा बनाते हुए देखा अधीर हो गए सुमंत और बालक की तरह रोने लगे करी पायन परे उदीन बाल जिमी रोए सुमंत जी ने यही कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी है आप लौट चलें राम जी ने कहा कि पिताजी की पहली आज्ञा का पालन कर लो बाद में फिर दूसरी आज्ञा सुमंत जी ने कहा कि इस तरह श्री राम नहीं लौट रहे हैं तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि देखिए वे आपके पिताजी हैं पर चक्रवर्ती सम्राट हैं अयोध्या के राजा हैं और अयोध्या के राजा की आज्ञा आपको भी माननी होगी ये श्रृंगवेरपुर तो छोटी सी रियासत उसी राज्य के अंतर्गत है इसलिए आपको लौटना ही होगा राजा की आज्ञा मानकर राम जी ने कहा कल तक मान सकता था राजा की आज्ञा अब नहीं क्यों अब तो जटाएं बन गई अब तो साधु वेश हो गया साधु जीवन हो गया तो का साधु की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहता राजा की फौज तो साधु की मौज यह भी उत्तर सुनकर सुमंत हतप्रभ रह गए तो उन्होंने कहा कि आपको साधु मानता कौन है अयोध्या की पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में देखती है और सही में रामजी के पक्ष में सभी थे केवल दो खिलाफ थे दो बोट एक कैकई कह माता का एक मंथरा का बाकी तो सब लोग चाहते कि राम जी राजा के रूप में रहे आप कल्पना करो राम जी अगर इन दो की परवाह न करते तो उन्हें युवराज पद से हटाने वाला कौन था अगर आजकल की पद्धति होती पद पाने की तो बेचारी कई कई मंथरा की तो जमानत जब्त हो जाती इन्हें कौन पूछता ही सुमंत जी ने कहा कि पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में देखती है आप अयोध्या के राजा हैं किसी भी विश में रहे तो सुमंत जी ने कहा मैं अयोध्या के राजा का मंत्री हूं तो जहां राजा रहेगा वहां मंत्री रहेगा हम भी लौट कर नहीं जाएंगे आपके साथ भगवान मुस्कुराए अच्छा सुमंत जी मैं राजा हूं आप मेरे मंत्री हैं जी तो आप मेरे साथ रहकर क्या करेंगे मंत्री का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना राम जी बोले तो मैं राजा की हैसियत से आज्ञा दे रहा हूं कि आपकी मुझे बन में कोई जरूरत नहीं आप अयोध्या लौट जाएं मैंने जतन अनेक साथ हित की नचित उतर रघुनंदन दीन है फिर सुमंत जी ने कहा श्री जानकी जी ही लौट जाए श्री सीता जी ने कहा कि मैं तो लौट चलू पर तीन शर्तें पूरी हो जाएं सुमंत जी ने कहा कि बेटी आप चलो तो तीन क्या तीन हजार शर्तें पूरी हो जाएंगी चक्रवर्ती सम्राट चाहते हैं कि आप लौट चलें श्री सीता जी बोली तीन नहीं कौन सी शर्तें श्री जानकी जी ने कहा सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग करो चंद्रमा से चांदनी को अलग करो और शरीर से शरीर की परीक्षाई अलग करो सुमंत चुप रह गए कोई उत्तर नहीं था। का बेटी सूर्य से रोशनी अलग नहीं हो सकती चंद्र से चांदनी अलग नहीं हो सकती शरीर से परीक्षाई अलग नहीं हो सकती सीता जी ने कहा तो मैं राम जी से अलग कैसे हो सकती हूं पर आप यहां एक भूमिका देखेंगे और सबने तो नम्रता पूर्वक कुछ कुछ कह दिया लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं लखन कहे कछु वचन कठोरा लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसे वचन कहे कि श्री तुलसीदास जी भी लिखते नहीं है पर राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण सुमंत जी ने लौटकर महाराज दशरथ को यही समाचार दिया कि राम जी बहुत उन जैसा शील क्या हुआ क्या लक्ष्मण जी तो कुछ बोले भी दशरथ जी बोले किसके बारे में अब सुमन जी बोले मैं क्या कहूं आप, आपके बारे में कुछ कह रहे थे अच्छा मेरे बारे में तो राम ने क्या कहा राम जी ने उनको चुप कराया कि नहीं रोका ऐसे मत बोलो और फिर मेरे हाथ जोड़कर कहा कहा वो न तात लखन लड़ी का मेरी सौगंध है लक्ष्मण जी का लड़कपन मत सुनाना लेकिन लक्ष्मण ने आपको कुछ कहा है आप आश्चर्य कहते हैं दशरथ जी प्रसन्न हो गए पुलकित हो गए सुमंत राम तो मुझे प्राण प्रिय है ही लेकिन आज लक्ष्मण की बात सुनकर मैं मैं बहुत प्रसन्न हुआ बहुत पुलकित हूं बहुत हर्षित हूं अच्छा लक्ष्मण जी ने आपको कठोर वचन कहे और आप हर्षित हैं पुलकित हैं कहा क्यों बोले अब मैं निश्चिंत होकर देह त्याग कर सकूंगा क्यों अब मेरा राम कभी संकट में नहीं रहेगा मेरे राम पर कोई संकट नहीं आएगा कहा क्यों नहीं आएगा सुमंत जानते हो उनके साथ लक्ष्मण है तो का मुझे भरोसा हो गया कि जो लक्ष्मण राम का विरोध करने पर अपने बाप को क्षमा नहीं कर सकता वो किसी दूसरे को क्या क्षमा करेगा इसलिए राम ने ये लक्ष्मण महाराज दशरथ कहते हैं कि लक्ष्मण राम जी के लिए समर्पित हैं और लक्ष्मण अगर साथ हैं तो मेरा राम प्रसन्न होगा प्रसन्न रहेगा मैं लक्ष्मण के वचन से बहुत अभिभूत हूँ अभी तीनों मूर्तियां गंगा किनारे बर बस राम सुमत पठाए तीर आप तरव मिला केवट निराला नाविक है भगवान राम उससे नाव मांगते हैं मांगी नाव अजय ये बड़ा विचित्र भाव श्री तुलसीदास जी व्यक्त करते हैं श्रृंगवेरपुर के निखा, राजा निखाद श्री राम जी के सखा हैं और साथ में हैं। तो केवट से नाव मांगनी पड़ेगी राजा तो आदेश देता है लेकर और आदेश का इशारा कर दे तो एक केवट के दस आ जाते अपनी अपनी नाव लेके पर ऐसा लगता है जैसे राम जी ने मना कर दिया कि नहीं कोई कुछ मत करना, भगवान कहते मैं स्वयं नाव के लिए आदेश नहीं दूंगा याचना करूंगा मांगी नाव केवट के तो आंखों से आंसू झरने लगे हृदय भक्ति के भाव से भर गया कि मैं गरीब आदमी जिंदगी भर नाव चलाई लोगों को बिठा बिठा के पार किया मजदूरी लेता रहा और मैंने तो हमेशा आदेश का स्वर ही सुना है जो आता था ए, ले आओ है ले आओ सब ललकारते दुदकारते आदेश देते नाव ले आओ जल्दी करो मजदूरों को गरीबों को आदेश ही सुनना पड़ता है पर भगवान की भगवत्ता कृपा सिंधु श्री राम जी केवट में स्वाभिमान जगाते हैं आदेश नहीं देते हैं याचना करते हैं मांगी नाव केवट तो धन्य हो गया वो कहा कि गरीब को सब आदेश देते हैं पर गरीब को सम्मान देकर याचना के स्वर में उससे उसकी नाव मांगना ऐसा सम्मान गरीब को इंसान नहीं भगवान ही दे सकते हैं इसलिए मैं समझ गया कि आप तो भगवान हैं कह ही तुम्हार मरम में जाना मैं जान गया तुलसी इतना ही जानिए राम गरीब निवाज भगवान ने महंगा क्या किया मणिमानिक महंगे किए चलो मणिमानिक ना सही सोना चांदी गोस्वामी जी तो मणिमानिक लिखे अपन इतना ही मान ले बहुत महंगे हैं अजय बोलो अगर सोने चांदी से पेट भरता होता और इतने कीमती हैं तो कितने लोग भूख से मर जाते हैं खरीद ही नहीं पाते बेचारे लेकिन मनी मानिक महंगे किए और सस्ते क्या अनाज पानी पत्ते साग सब ये सस्ते हैं उसकी अपेक्षा तो सस्ते ही है मनि मानिक महंगे किए सहेंगे तृण जल नाज तुलसी इतने ही जानिए राम गरीब निवाज भगवान गरीबों की भावना समझकर उन्हें सम्मान देना सिखाते हैं कि मजदूर को भी सम्मान मिलना चाहिए गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए और केवट कहने लगा कि जिसने इतने सम्मान पूर्वक ढंग से नाव मांगी वे तो भगवान हमें मरम जान गया नहीं लाऊंगा क्यों नहीं लाओगे केवट बोला इसलिए मरम में यह भी जान गया कि आपको बड़े बड़े नहीं रोक पाए जनकपुर में जनक जी नहीं रोक पाए आप अयोध्या आ गए अयोध्या में दशरथ जी नहीं रोक पाए आप श्रृंगवीरपुर में आ गए श्रमवीरपुर में हमारे राजा निखाद आपको नहीं रोक सके आप गंगाजी किनारे आ गए केवट बोला जो बड़े बड़े आपको नहीं रोक सके तो हमारी क्या सामर्थ्य जो आपको रोक ले और चाहते हैं कि आप रुकें तो हमने एक सरल उपाय सोचा क्या ना नाव लाऊंगा ना पार करूंगा अपने आप रुके रहोगे कह तुम्हार मरम में जानू भगवान ने फिर कहा अरे केवट हम बुला रहे क्यों नहीं आते केवट भी मन ही मन बोला कि प्रभु जब कोई आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी जल्दी आ जाते हो जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे भगवान बोले अरे हमें पार जाना है केवट ने कहा कि जो आपको बुलाते हैं उन्हें भी भाव सागर से पार जाना होता है भगवान बोले हमारे घर का कानून है आए ना आए केवट बोला हमारे घाट का कानून है आय नए तो प्रभु भक्त प्रतीक्षा करके जैसा अनुभव कर थोड़ा आप भी कर भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा अजय राम जी को तो अपमान अपमान लगता ही नहीं सदा समत में। <coughs> अजय विचार करो नाव मांगनी पड़े और जिससे नाव मांगनी पड़े वो केवट ये कहे नहीं लाऊंगा मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं नहीं लाऊंगा इससे बड़ी बेजती क्या हो सकती ये तो वैसी बात हुई जैसे किसी ने किसी का उधार कर्ज न चुकाया हो दोबारा कोई मांगे तो कह रहे हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हम नहीं वो एक बार एक विद्यार्थी ने अध्यापक को प्रणाम किया अध्यापक ने कहरा <coughs> हाँ सर तुमसे एक सवाल पूछना हाँ बोलिए गणित तो तुम्हारा ठीक है आपकी कृपा तुम्हारे पिताजी तीन रूपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर हम से हमसे पांच हजार रूपए ले तो छह महीने में कितना लौटाएंगे हिसाब लगा के बताओ विद्यार्थी तुरंत बोला एक नया पैसा नहीं अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाया बोले क्यों तू गणित नहीं जानता हिसाब नहीं जानता वो बोला हम तो हिसाब जानते पर आप मेरे बाप को नहीं जानते उसने जिसका लिया है आज तक दिया है जो देगा चाहे जितना हिसाब लगाए तो अगर किसी की ऐसी साख बन गई हो अच्छा भगवान ऐसे मौके पर भी हंस रहे नाव चलाने वाला मजदूर भी कह रहा है नहीं लाऊंगा मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं राम जी की जगह दूसरा कोई होता तो यही हमारे ऐसे भी दिन आएंगे हमको ये पता नहीं था कल तक कैसे ठाक आज नाव मांगनी पड़ रही कोई बात नहीं हमारे दिन ऐसे हैं, तुम भी कर लो मिलने दो फिर फिर बताएंगे तुम्हें तुम्हें भूलेंगे नहीं हम ये रोता, कि यह हालत हो गई हमारी पर राम जी हंस रहे बेहस करुणाए ऐसे मैं भी प्रसन्न हज़ार नहीं ला कोई बात नहीं तुम्हारी नाव भाई लेकिन भगवान ने देखा कि भगवान तो हंस रहे उन्हें तो अपमान लगता नहीं पर लक्ष्मण जी को कैसे सहन हो जाए तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध राम जी समझ गए कि लक्ष्मण तो हंस ही नहीं सकते ऐसे में कि हमें कोई नाव के लिए मना करे वे तो प्रतीक्षा में हमें आज्ञा करो देखें कैसे नहीं आता है। <laughs> पर राम जी लक्ष्मण जी और जानकी जी की ओर देखकर मुस्कुराने की तुम भी हंसो इसका भी आनंद लो वैसा तो ऐसा भी ये भी देखो लक्ष्मण जी खींच रहे थे क्या आनंद लो आपको तो आदत पड़ गई है क्या बताएं राम जी का अपमान लक्ष्मण जी सहन कैसे करें तब तक राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं और ना आए लक्ष्मण ऐसा विचित्र भक्त देखा जिसे मैं बुलाऊं ना आए लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपके जितने भक्त होते सब ऐसे ही होते जो आपका कहना ना माने वही आपका भक्त स्वभाव ही ऐसा है भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम व्यंग कर रहे हो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावना लेकिन यही विचित्र भक्त है जो नाव में बैठा है बुलाने पर नहीं आ रहा है लक्ष्मण जी बोले ये सामने बैठा एक को पीछे छोड़कर आयो का किने का सुमंत को सुमंत कायम बैठे का सुमंत बैठे रथ में केवट बैठा है नाव में सुमंत जी से आप कहते हो रथ लेकर अयोध्या जाओ और केवट से कहते हो नाव लेकर आओ तो एक को भेजते हो तो वो जाता नहीं है दूसरे को बुलाते हो तो वो आता नहीं है ना ये कहना माने ना वो कहना माने आपके जितने भक्त सब ऐसे मानो लक्ष्मण जी को राम जी की सरलता से शिकायत और लक्ष्मण जी के दिव्यंग पर जानकी माता भी मुस्कुराई प्रवचन रचना में परम प्रवीण श्री राघवेंद्र ने कहा लक्ष्मण बात तो तुम ठीक कह रहे हो ये लोग कहना नहीं मान रहे ना ये ना वो पहले मानते थे सब अब नहीं मानते लक्ष्मण जी बोले अब क्यों नहीं मानते इसलिए नहीं मानते कि किसी दुकानदार का सगुन सवेरे सवेरे बिगड़ जाए बौनी बिगड़ जाए उधार मांगने वाला कोई आ जाए तो दुकानदार खींचता है क्या तुम सवेरे सवेरे आए दिन भर उधारी वाले ही आएंगे भगवान बोले हमारा तो सगुन बिगड़ गया कहा कैसे बिगड़ा कहा वन जब आ रहे थे तो वनवास तो हमारा हुआ था चौदह वर्ष राम वनवासी लक्ष्मण तुम्हारा भी नहीं हुआ था वनवास न श्री जी का लक्ष्मण जी बोले हाँ हुआ तो नहीं था भगवान ने कहा तो हमने आप दोनों को मना किया था कि हमारे साथ बन मत चलो सीता जी को भी लक्ष्मण जी को दोनों बोले हाँ किया तो था भगवान बोले फिर आप दोनों ने कहना माना दोनों बोले नहीं माना राम जी बोले हम तभी समझ गए थे कि यात्रा के शुरू में ये हाल है तो आगे जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे अब तो और केवट अड़ा हुआ है चरण नहीं धोऊंगा तब तक पद कमल धोए ये चढ़ा ये ना हो अचे चरण धोने की भी समस्या नहीं इस प्रसंग में केवट कहता है अगर चरण धो लेता तो भगवान कोई मना कर रहे थे पर केवट कहता है ऐसे नहीं धोगा मोहिपद पदुम पखारन कहा समस्या कहने की थी अरे किसी श्रद्धे के प्रति आपकी श्रद्धा है चरण छू लो अब ऐसा कौन होगा जो अपने चरण फैला के कहे कि चलो छुओ आओ ऐसा तो कोई वही कहेगा जिसका सर्व से कोई संबंध ना हो अब राम जी जैसे संकोची कैसे कहेंगे चलो हमारे चरण धो पर केवट कहता है जब कहोगे तब धोऊंगा भगवान ने कहा केवट बहुतों ने हमारे चरण हमसे बिना पूछे धो लिए तुम भी धो ले केवट बोला सुनो महाराज जिन्होंने आपके चरण आपसे बिना पूछे धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी उन्हें भाव से पार जाना होगा पर यहां गरज हमारी नहीं आपकी है पार आपको जाना हमें तो जाना नहीं इसलिए अगर पार जाना हो तो कहो हे केवट हमारे चरण धोके हमें पार कर दो राम जी मनी मन रहे कि सब कुछ पाए ले एहसान लत्ती भर नहीं केवट बोला चरण धुला लो भगवान बोले अगर धुलाने तो केवट बोला कोई हम पे एहसान करोगे चरण धुला तो नाव में बिठा के पार कर दूंगा एक सुविधा दूंगा क्या उतराई नहीं लूंगा उतराई क्यों नहीं लोगे बोले आपके पास देने को हो गई क्या जो बात आप बाद में कहोगे तो हम पहले ही कही देन बाबा जी बने घूम रहे हो बन में तो क्या अब केवट करे विनोद राम जी को आवे आनंद और लक्ष्मण जी को क्या लेकिन आश्चर्य केवट कह रहा था कि चरणों से खतरा है चरण अगर छू गए नाव नारी बन जाएगी इतने में भगवान भी विनोद करने उनको भी बड़ा रस आ रहा है केवट से बोले अरे तो नाव नारी बन जाएगी तो क्या है जड़से मुक्त हो जाएगी पार करने वाली खुद पार हो जाएगी नाव तो जड़ है नारी बनेगी तो चैतन्य होगी केवट बोला वही तो समस्या है क्या नाव नारी बनेगी घाट पर और जब नारी बन जाएगी तो घाट में थोड़ी घर में जाएगी हाँ तो क्या करना है बोले घर में जो पहले से है सो वो तो नाव को नारी बनते देखेगी नहीं है चमत्कार यहाँ होगा और झगड़ा वहां होगा वो तो यही समझेगी नाव बेचकर दूसरा विवाह करके लाए तो उसको मैं कैसे समझाऊंगा घर नी घर क्यों समझाई हो जो उसको कैसे समझाऊंगा लक्ष्मण जी ने कहा रहने उसको कैसे समझाऊंगा भगवान को समझा रहा है भगवान को समझा रहा है और कह रहा है कि पत्नी को कैसे समझाऊंगा केवट बोला लक्ष्मण भैया अब अपने अनुभव की क्या कहूं क्या भगवान को समझाना आसान है मैं, मैं यहां की बात नहीं कह रहा हूं वहां की कह वो कहता है भगवान को समझाना आता महाराज पत्नी को कैसे समझाऊं घर नी घर क्यों समझाई अब भगवान हंस रहे केवट के अटपटे वचनों पर और इतनी देर में केवट बोला नहीं चरण धुला लो फिर कोई बात नहीं नाव में बिठाए कि केवट का बेटा बोला बोले सुनो सुनो पिताजी ये कितने ही चरण धुलाने नाव में मत बिठाना केवट का बेटा कह का डर क्या है चरणों से ही तो डरे है शिला को छुलाए नारी बन गई केवट का बेटा बोला हाथों से भी डरे है हाथ भी इन्होंने किसी को छुलाए थे किसे जनकपुर में धनुष को छुए तो टूट पिनाक पुराना चरण छुए शिला से तो नारी बन गई हाथ छुए धनुष से धनुष टूट गया इसलिए किसी भी दशा में नाव में बिठाओ ही मत लक्ष्मण जी ने सोचा बाप है सो है बेटा और गजब लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे नहीं मानेगा एक बात आपने देखी केवट कहना भी नहीं मान रहा है और वाक्य इतने बढ़िया बढ़िया बोल रहा है सुनो आप ध्यान से चरण कमल रज कहां सब कहा पहले बोला आपके चरण कमलों की धूल का ये चमत्कार फिर मोए पद पद पखारन का पद पद फिर बोला पद कमल धोए लक्ष्मण जी ने कहा कि बोलने में ऐसा पद कमल चरण कमल पद पद्म और कहना मान नहीं रहा है अच्छा आपने देखा होगा कई बार आदमी जब अपने स्वाभाविक रूप में आता है तो सही शब्द निकलते वो बनकर बोले तो फिर सावधानी पूर्वक बोलता है एक गांव में एक सज्जन गए छोटा सा गांव था और छोटे से गांव का नाम था रामपुरा तो उन्होंने पूछा बुंदेलखंड के गांव की घटना है उधर एक ने पूछा क्यों वो शहर का आदमी था बोले क्यों भाई साहब ये ग्राम रामपुरा है स्वप्न बुंदेली बोली बोला हाओ ये ग्राम रामपुरा है बोला हाओ अब वो समझे नहीं कि ये रामपुरा है कि हाओ है उसको लगे दूसरा कोई गांव So, एक दूसरे से पूछा क्यों भैया रामपुरा है वो भी कहे हाउ अब जिससे पूछे ये रामपुरा हाउ तब तक एक कोई शिक्षित व्यक्ति दिखाई दिए तो इनसे इन तो उनको पास बुलाया भाई साहब ये ग्राम रामपुरा है तो बोला जी हा बोले हद हो गई आपने जी हाँ कहा तब समझ में आया कि ये रामपुरा है बाकी लोग तो हाओ बोलते थे तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा कि यहां जो पढ़े लिखे हैं वे जी हां बोलते हैं और जो बिना पढ़े लिखे हैं वे हाउ बोलते हैं तो वो पूछने लगा कि आप तो पढ़े लिखे होंगे तो बोला हाउ जो स्वाभाविकता निकली गई बहुत संभाला उसने जी हां जी हा करके लक्ष्मण जी को लगा कि केवट का जरा उपचार करना चाहिए पद कमल पद पदम चरण कमल और कहना मान नहीं रहा है लक्ष्मण जी ने कहा देखो कह रहा मोह राम रावर यान दशरथ सफ पिताजी का नाम ले रहा है। और ये लक्ष्मण जी ने तुणिर से निकाला बाण चढ़ाया धनुष पर और जो बाण चढ़ा देखा केवट चरण कमल भूल गया पद कमल पद पदम भूल गया लक्ष्मण जी का बाण चढ़ा तो केवट बोला क्या बरु तीर मार लखन पे जब लगी न पाए जब लगी न पाए पखारी हों तब लगी न तुलसीदासना Oh, oh, oh. लगी लगी मारे लक्ष्मण जी ने केवट को सावधान किया जो सावधान होगा वही तो चलो जैसे तैसे केवट की के मांग की बात यही थी कि चरण धोने के लिए कहो भगवान ने कह भी दिया बेगी आनी जल पानी पखा दो लगा अब जो चरण धोने लगा तो बड़े भाव से धोए लक्ष्मण जी बोले अब समझ में आया भाव के कारण चरण धो रहे हो केवट बोला नहीं छोटे सरकार भाव के कारण नहीं मैं तो नाव के कारण चरण धो रहा हूँ भाव कुछ ही चरण धुल गए अब भगवान खड़े एक पांव से भगवान ने कहा चरण धुल गया केवट बोला हाँ महाराज धुला तो लेकिन तब से तब तक राम जी ने चरण नीचे रख दिया केवट बोला गड़बड़ी कर दी चरण गीला था पोछ तो लेने देते धूल लग गई दोबारा धोना पड़ेगा लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार चरण तो धुलने के बाद गीला रहेगा गीला रह गए तो धूल लगेगी कभी ये चरण धुलाओ कभी ये धुलाओ वो धुलाओ फिर ये धुलाओ भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत शांत केवट से कहा कि भाई हम भी एक पांव से कब तक खड़े रहें केवट बोला रेखन में जड़े कणकेते देख देख धो आप एक पगते खड़े याते नखीजिए चाहो अवलंब तो विनीत जू विलम्ब बिनू नाथ मेरे माथ पे सोहा धर लीजिए आप मेरे माथे पे हाथ रखो राम जी खूब हंसे केवट बड़ा विचित्र है कह रहा है कि मुझे नहीं तुम्हें सहारा चाहिए तो मेरे माथे पे हाथ रखो अब तक भक्त कहते थे कि आप सिर पे हाथ रखोगे तो हमें सहारा मिलेगा पर केवट कहता हमें नहीं तुम्हें चाहिए चलो चरण धुल गए भगवान बोले अब तो करो पार केवट बोला अभी कैसे कुछ यात्री हैं जो पार नहीं हुए अब तक भगवान ने कहा हमें दिख नहीं रहे केवट बोला अगर आपकी दृष्टि में आ गए होते तो पार ही हो गए होते कौन है मेरे पूर्वज कैसे पार होंगे क्या भागीरथ जी के पूर्वजों के लिए ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ और आज मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए केवट के कठौते में गंगा जी का जन्म हुआ पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुण्य मुदित गए पार उस पार उतरे उतरी ठाण भय सुरसरी रेता अब लक्ष्मण जी को देखो सी राम गुह सबसे बाद में लक्ष्मण जी लखन समय था यह सेवा आगे आगे नहीं हम तो उतर गए अब आप भी आ जाओ अब आप भी आ जाओ अरे पहले राम जी को उतारा सबसे पहले श्री सीता मैया फिर राम जी फिर निखाद राज गुह तब लक्ष्मण केवट ने आकर दंडवत किया भगवान को संकोच लक्ष्मण जी बोले क्यों जी उधर तो तुम अकड़ रहे थे इधर तो चरण पकड़ रहे हो केवट बोला ये तो घाट घाट था पार्टी तो पार तो चरण पकड़ के ही रोक सकता हूं भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्या सोच रहे राम जी बोले इसे कुछ दिया नहीं केवट को लक्ष्मण जी बोले इतना काहे को सोचते हो जो इसे बड़ों बड़ों को दिया सो इसे मिल गया चरण धुला लिया और क्या चाहिए भगवान बोले लक्ष्मण धीरे बोलो क्यों केवट ने सुन लिया तो उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाये श्री सीता जी ने भगवान के मन की बात समझकर कर मुद्रिका दी भगवान ने उतराई लेने के लिए कहा केवट ने कहा भगवान ने कहा कि मैं भिक्षा नहीं दे रहा हूँ मजदूरी दे रहा हूं। केवट बोला मैंने आपको पार किया ही नहीं है जो ले राम जी बोले नाव से केवट बोला नाव किसकी है भगवान बोले तुम्हारी केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूँ नैया तो मेरी ही पार लगी है आपने चरण रख दिया तो मेरी नाव पार लग गई मैं पार मैंने आपको आप पार होने के लिए नहीं आए थे आप तो मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे उतराई तो मुझे देनी चाहिए दे नहीं सकता तो ले कैसे ओके औकेवट बोला इसलिए भी नहीं ले सकता कि हमारी आपकी बिरादरी एक है हम आप भाई भाई हैं राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो लक्ष्मण जी बोले अभी क्या और मुंह लगाओ भाई क्या पता नहीं क्या क्या बनेगा अभी पर केवट यही कहता है कि मैं गंगा जी का केवट आप भाव सागर के केवट मैंने पार किया उतराई नहीं ली आपके घाट पर तो मुझे पार आऊ भगवान ने कहा लक्ष्मण हमसे तो नहीं मान रहा तुम कहो ना जरा लक्ष्मण जी ने कहा ले, ले केवट बोला नहीं लक्ष्मण भैया मैं वचन दे चुका था नहीं लूंगा गरीब सही लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगा अरे जाने दे भगवान को भी वचन का प्रवचन दिया जा रहा है ले ले केवट बोला क्षमा करें लक्ष्मण जी हमारा वचन आपके बाण की तरह नहीं है जो चढ़ तो जाता है बिना चले उतर जाता है लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है बोले प्रभु इससे तो आप ही बात करो बहुत कीन प्रभु लखन से ये नहीं कच केवट ले इस प्रसंग में लक्ष्मण जी की भूमिका इस अर्थ में दिखाई देती है कि कोई वैर विरोध की बात तो जाने दो विनोद में भी कोई राम जी की उपेक्षा करे विनोद में भी राम जी के लिए अटपटे वचन बोले तो भी लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता तो जब लक्ष्मण जी को राम जी के प्रति किए गए विनोद का वार्तालाप भी सहन नहीं होता तो राम जी के विरोध में कही गई बातें कैसे सहन होंगी इसीलिए बंदों लक्ष्मन पद जल जा लक्ष्मण जी भगवान श्री राम जी के संग चित्रकूट आते हैं चित्रकूट में पर्ण कुटे और सेवा क्या करते हैं? तुलसी तरूवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सी कहूं लखन लगा त्रकूट में बहुत आराम से समय बीत रहा है भरत जी आ रहे हैं समाचार मिला इधर सीता माता ने स्वप्न देखा राम जी बोले लक्ष्मण यह सपना उचित नहीं है कुछ तो अनर्थ होगा लखन सपन यह नीक न होई राम जी ने किसी और अर्थ में कहा पर लक्ष्मण जी ने कहा तब तक एक आकर बोला सेन संग चतुरंग न थोड़ी भरत अकेले नहीं आ रहे हैं चतुरंगी सेना है अब राम जी ने कहा उधर वैसा सपना देखा श्री सीता जी ने और इधर ये समाचार मिल रहा है लक्ष्मण कुछ अनहोनी है पता नहीं क्या हो लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी चिंता तुर हैं लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी संकोच में चिंता कर रहे हैं कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं बस धन्य है लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें आप विश्राम करें आराम से बैठें। आने दो सेना लेकर कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो पर यह लक्ष्मण है आज राम सेवक जस ले भरत ही समर सिखावन दे भरत शत्रुघुन सेना लेकर आ रहे हैं आज भरत को भी पता लगेगा और शत्रुघुन को भी पता जबकि शत्रुघुन उन्हीं के अनुज हैं लेकिन लक्ष्मण जी के लिए कोई संबंध संबंध नहीं है उनके लिए तो राम जी ही सब कुछ है महाराज कुटिल कुबंध कु अवसर ताकि आपको अकेला जानकर आक्रमण करने आया है लेकिन वो आपको अकेला न समझे अब लक्ष्मण जी जब बोलने लगी देवता डर गए क्योंकि लक्ष्मण जी तो काल भगवान है और काल से तो सब डरते हैं देवताओं ने कहा कि अनुचित उचित कार्य का विचार करें पर राम जी ने और श्री सीता जी ने लक्ष्मण जी का सम्मान किया राम सीय सादर सब अच्छा अब मैं लक्ष्मण जी के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा उन्हें जब लगा कि भरत जी राम जी के विरोध में हैं तो लक्ष्मण जी उन्हें दंड देने के लिए तैयार हो गए और जब उन्होंने देखा कि भरत तो दंडवत कर रहे हैं आ देखो एक बात आपको बताऊं, लक्ष्मण जी उसके भी भक्त हैं जो भगवान का भक्त है जो भगवान को माने लक्ष्मण जी उसे मानते हैं और जो भगवान को ना माने लक्ष्मण जी उसे कुछ नहीं मानते होंगे भरत युद्ध होगा अगर विरोध करने आए शत्रुघ्न भी हो चाहे चतुंगनी सेना भी क्यों ना हो आज तक तो कुछ भी हो जाए शंकर भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते ऐसे बोल रहे लक्ष्मण जी लेकिन आप देखेंगे मानस में एक वर्णन तुलसीदास जी महाराज जब जब राक्षसों का रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि का वर्णन करते हैं तो राक्षसों के लिए बराबर वहां लिखते हैं यहां नहीं लिखते वहां अर्ध रावण जागा अर्ध रावण जा वहां दूत एक मरम जनावा वहां वहां अर्दन श्री रावण जागा वहां दूत एक मरम जनावा वहां निशा ससाह <Sessiz> <Sessiz> <Sessiz> के लिए, लिए लिखते हैं वहां और राम जी के लिए वहां नहीं यहां यहां प्रात जागे रघुरा यहा यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर यहाँ भानुकूल यहाँ प्रात जागे रघुराई यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर राम जी के लिए लिखते हैं यहाँ और रावण आदि राक्षसों के लिए लिखते हैं वहाँ किसी ने पूजा वहाँ क्यों लिखते हो तुलसीदास जी बोले राक्षस वहीं रहे सो अच्छे यहां ना रहे यहां तो राम जी रहे और फिर हम ये भी बता रहे हैं कि हम किसकी तरफ है जो वहां है उनकी तरफ नहीं जो यहां है उनकी तरफ है। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कर राम जी के लिए यहां लिखने वाले रावण आदि राक्षसों के लिए वहां लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज राम जी के लिए वहां लिखने लगे चित्रकूट वहा राम रजनी अवशेष वहां राम अरे आपने भी दल बदल दिया क्या तुम लाल जी बोले देखो सुनो एक और राम जी और दूसरे और रावण हो तो हम राम जी की तरफ हैं रावण की तरफ नहीं रावण वहां राम जी यहां लेकिन एक और श्री भरत जी हो और दूसरी और राम जी हो तो हम भरत जी की तरफ हैं राम जी की तरफ नहीं, इसी नहीं चित्रकूट में लिखा वहां राम रजनी अवशेषा और भरत जी के लिए यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदा किए तो भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है आप तो बाबा जी हो आपको भीड़ भाड़ से क्या मतलब एक ही तरफ भीड़ के साथ तो एक ही शब्द है भाड़ तो भीड़ भाड़ बन भी जाए भीड़ से कहा करना आप आप आपका भीड़ भाड़ में चले गए तुलसीदास तो जी बोले कि हमारा जाना जरूरी था भीड़ ठीक थी हमारे लिए क्योंकि खरा सिक्का तो अकेला ही चल जाता है पर खोटा सिक्का तो भीड़ में ही चलता है खरे सिक्को राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो राम सो खरो है, कौन मोसो कौन खोटो इसलिए मैं भरत जी के साथ अच्छा ये लोग बदले तो ठीक है पर आप आश्चर्य करेंगे लक्ष्मण जी कभी नहीं बदले नान्य में जाने नहीं वो जाने न जाने राम जी के अलावा मैं किसी को नहीं जानता जन्मदाय जन्नी के सामने भी जाते हैं तो मन रघुनंदन जाने की साथा, लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि जो लक्ष्मण जी भरत जी का इतना विरोध कर रहे थे उन्हीं लक्ष्मण जी ने जब भरत जी को दंडवत करते देखा और यह सुना पाहि नाथ कहे पाहि मुसाई बस बदल गए लक्ष्मण बचन सप्रेम लखन पहचान करत प्रणाम भरत जी जान लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए आंसू बरसने लगे राम जी को संदेश देने चल और जब अब इस दृश्य को देखें भरत जी यहाँ दंडवत कर रहे हैं राम जी वहां बैठे अब लक्ष्मण जी सूचना देने जा रहे हैं तो जैसे ही लक्ष्मण जी चले ना राम जी की ओर तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी <coughs> आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि भरत जी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंध कहा है अजब अब लक्ष्मण जी तन से राम जी की ओर जा रहे हैं पहली बार ऐसी घटना घटी और मन से भरत जी की तरफ अच्छा किस आधार पर निर्णय कर किया जाए एक ही आधार है यहां वहां बंधु सने सरस यही ओरा रा भरत जी किधर यही ओ राजी उत साहिब साहिब उत आ उत्साहिम सेवा बस यो भी प्रेम लेकिन उस भाई से जिसका राम जी से प्रेम यह लक्ष्मण जी का सिद्धांत है जिसका राम जी से प्रेम हो वही भाई भाई है और नहीं तो भाई तो भाई है तो एक बार क्या हुआ महाराज दो भाई बड़ा बड़ा चाला गरीब थे सामान्य परिस्थिति सामान भी कुछ ज्यादा नहीं उनके पास एक भैंस एक कम्बल सो बड़ा भाई छोटे से बोला कि अब हम लोग अलग अलग हो जाएं सामान बांट ले तो बोला ये कंबल और भैंस ये आधे आधे तो किए नहीं जा सकते बांटेंगे कैसे सो बड़ा भाई बोला चतुर था कहने लगा एक काम करो क्या तुम तो दिन भर कम्बल रखा कर रात में हमें दे दिया रात को हमारे पास दिन भर तुम्हारे पास हो गया बंटवारा और भैंस का भैंस का आगे का हिस्सा तुम्हारा पीछे का हमारा बेचारा सरल था छोटा भाई समझ नहीं पाया बंटवारा मान लिया बाद में उसे समझ में आई कि दिन में तो सर्दी लगती नहीं रात को लगे सो भाई साहब कमल दे दो वो रात को रखे कम्बल सवेरे दे जाओ रखो संजय को दे देना और भैंस का आगे का भूख ही रहे तो छोटे भाई तुम्हारी जिम्मेवारी आगे का हिस्सा तुम्हारा खिलाओ पिलाओ और जब दूध दूहने की बात आए तो खुद बैठ जाए पीछे का हिस्सा हमारा है उसने कहा अच्छा ये निर्णय हुआ लेकिन सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया संत मिल गए छोटे भाई ने कहा कि हमारा बड़ा भाई तो महाराज महात्मा ने धीरे से उसके कान में एक युक्ति बताई बोले तू जा कल से ही सुखी हो जाएगा वो क्या संतों की तो युक्ति होती उसने क्या किया दिन में उसके पास कमल था जाड़े के दिन सो दिन भर तो वो रख रखेरा कम्बल ओढ़ेरा शाम को चार पांच बजे उसने कमल को पानी में भिगाया पूरा पानी में भेगा के रख दिया अब सूर्यास्त शाम को तो उसी की बारी थी भैया वो कमल ले जा वो रखा ले जाए अरे बड़ी ये क्या किया तुमने बोले हम अपने समय में कुछ भी करें तुम तो अपने समय की याद रखो अकल ठेने आ गई और दूसरे दिन वो दूध धोने बैठा और वो दूध धोने बैठा छोटे भाई ने क्या किया डंडा लेकर खड़ा हुआ आगे वो दूध धोए को भैंस के मुंह पर डंडा ऐसे दिखा ऐसे मारे भाई के तेरी क्या करे डंडा क्या मारते हो बोले हम अपने हिस्से में कुछ करें तुम तो अपना हिस्सा देकर लोग भाईचारे की बात करते हैं मुझे तो लगता है लक्ष्मण जी से कोई शिक्षा ले जो भगवान का है वही हमारा है और जो भगवान का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा जो जन्म जीवन देने वाले का नहीं हुआ अजय एक बात बताओ जो सिर देने वाले का नहीं हुआ वो मुकुट देने वाले का होगा जो गला देने वाले का नहीं हुआ वो हार देने वाले का नहीं होगा इसी तरह भगवान का जो है लक्ष्मण जी का स्पष्ट दान भगवान को मानते हो तो हम तो तुम्हें मानते और भरत जी ने जो प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में सिर रख देते है और लक्ष्मण रोने लगे लक्ष्मण जी के आंसुओं से राम जी के चरण भीगे भगवान की भाव समाधि भंग हुई लक्ष्मण ये प्रणाम कैसे कर रहे हो प्रणाम प्रणाम कैसे लक्ष्मण जी से बोलते न बना यही कहा कि प्रभु मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं फिर ये क्या कर रहे हो चरणों में सिर रखे हो आंसू भा रहे हो प्रणाम नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो लक्ष्मण जी बोले मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं प्रभु प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है कौन प्रणाम कर रहा है कहत सीम ई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुना था भरत प्रणाम करत रघुनाथ per रघुनाथ जी भरत जी आपको प्रणाम कर रहे राम जी ने कहा कि भरत जी को तो हम मिलेंगे लेकिन लक्ष्मण तुम्हें देख रहे हैं। अभी जिन भरत के लिए तुम्हारे नेत्रों से अग्नि बरस रही थी क्रोध के अंगारे बरस रहे थे उन्हीं नेत्रों से भरत का नाम लेकर तुम्हारे नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं इन नेत्रों में ज्वाला थी अब इन नेत्रों में जल है तो भरत तुमको तब अप्रिय लग रहे थे और अप्रिय लग रहे ऐसा क्यों लक्ष्मण जी ने एक ही बात कही प्रभु मेरा न कोई शत्रु है ना कोई मित्र है जो आपका विरोध करे वह मेरा शत्रु है और अगर आपकी शरण में आवे तो वह मेरा मित्र है वह मेरा अपना संबंध है राम जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया लक्ष्मण धन्य हो तुम तुम्हारा अपना सुख सुख नहीं है मेरा सुख ही सुख ही तुम्हारा है। सुख सुखित्व का ऐसा आदर्श लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कहा दिखाई पड़ता है भगवान जिससे प्रसन्न हो उसे लक्ष्मण जी प्रसन्न और भगवान जिसके कारण दुखी हो लक्ष्मण जी कभी सहन नहीं और यही कारण है भगवान लक्ष्मण जी के बिना नहीं रहते चित्रकूट में सभी अवधवासी आए भरत जी भी पादुका लेकर विदा हुए लेकिन अब रह गए लक्ष्मण जी आप आश्चर्य करेंगे राम जी को तो अयोध्या की याद आती है जब जब राम राम सुधी करही सब जब, जब राम जब जब tabbari <clears> vilochana <throat> <clears throat> परिजन भाई भा तो बारी विलोचन भले राम अवध राम अवध राम अवध राम अवध राम, राम, राम जी जब जब अयोध्या की याद करते हैं माता याद आती हैं पिताजी याद आते हैं परिजन याद आते हैं भाई याद आते हैं किन्हें राम जी को पर लक्ष्मण जी को लक्ष्मण जी को कोई याद नहीं है लिखा छिन छिन लख राम पद ज्ञान आप पर नेह करत न सपने। लखन चित नित लक्ष्मण जी को न भाई की याद आवे न माता की न पिता की वे तो बस श्री सीताराम जी को छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता पिता रघुनाथ जी श्री जानकी जी माता इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा सीता राम सीता राम सीता राम बस ज्यादा कुछ कम सामान सफर आसान दिमाग पर अतिरिक्त बोझ नहीं रखते हमारे गुरुदेव कहते थे थोड़ा ज्ञान ज्ञान बहुत ज्ञान अज्ञान <laughs> इतनी समझ ठीक हम भगवान के भगवान हमारे उनके अतिरिक्त हमारा कोई आश्रय नहीं आता मैं लक्ष्मण जी और किसी झंझट में नहीं पड़ते श्री सीता जी राम जी बह गया <coughs> लेकिन लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू तो नहीं क्योंकि याद आवे किसी के तब तो आंसू आए पर एक दिन देखा कि राम जी ने याद की तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर लक्ष्मण जी रोने लें तो किसी ने पूछा कि तुम्हें किसकी याद आ रही लक्ष्मण जी बोले हमें तो किसी की याद नहीं आ रही बोले फिर रो रोकाए को न लक्ष्मण जी बोले प्रभु आप रोने लगे तो रोने लगे हमें याद याद किसी की नहीं है हम तो आपको देख लखसी लखन विकल हो जा अनुसार परिछाई जैसे पुरुष के अनुसार छाया उठती बैठती चलती है पर छाया का अपना अस्तित्व नहीं है छाया का शरीर से भिन्न अपना अस्तित्व नहीं है वो अलग दिखती तो है पर शरीर से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं इसी तरह लक्ष्मण जी राम जी से अलग दिखते तो हैं, पर राम जी से भिन्न उनका कोई अस्तित्व नहीं कोई अहम नहीं कोई अहंकार नहीं आप दुखी तो हम दुखी आप खुश तो हम खुश यह लक्ष्मण है ऐसा अद्भुत चरित्र है लक्ष्मण जी का भगवान खुश तो ठीक अजय और भगवान भी कैसी कैसी लीला लक्ष्मण जी के साथ करते हैं एक भाव आपने सुना होगा चित्रकूट में निवास करने वृक्ष के नीचे भगवान श्री सीताराम और उस वृक्ष पर एक लता लिपट गई है अलग से आकर वृक्ष और लता के मिलन से छाया हो गई भगवान श्री राम ने श्री किशोरी जी से कहा कि जानकी जी ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है जो हरी भरी लता ने इससे लिपटकर इसकी शोभा बढ़ा दी नहीं इसकी कोई शोभा नहीं थी श्री किशोरी जी बोली नहीं प्रभु सौभाग्यशाली वृक्ष नहीं सौभाग्यशाली तो लता है वृक्ष का आधार न मिलता तो ऊंचाई कहां मिलती नीचे पड़ी रहती अब भगवान कहेंगे वृक्ष धन्य श्री सीता जी कहेंगे लता धन्य और प्रकारांतर से दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे राम जी कह रहे थे कि वृक्ष की क्या शोभा थी अगर लतिका न लिपटती इसी तरह भक्ति के कारण ही तो भगवान की शोभा है नहीं भगवान को कौन पूछता और श्री सीता जी कहती हैं कि भक्ति कितनी भी मनोरम हो मनोहर हो लेकिन भगवान का आधार ना हो तो भक्ति को ऊंचाई का मिले वह तो नीचे गिरकर कर आसक्ति ही बन जाएगी अब दोनों अपने अपने पक्ष में अटेग राम जी कहे वृक्ष धन्य सीता जी लता धन्य फैसला कौन करे लक्ष्मण जी को बुलाया लक्ष्मण जी ने कहा गया प्रभु राम जी बोले ये वृक्ष धन्य है समझ लो मैं समझ रहा हूं यही कहना है तो। सीता जी बोली ऐसे कैसे कहेंगे लक्ष्मण मेरा बेटा है लता धन्य है अब बताओ लक्ष्मण जी ने कहा यह बड़ी मुसीबत सीता माता कह रही लता को धन्य कहना राम जी कह रहे वृक्ष को धन्य कहना लक्ष्मण जी बोले आपने अपनी अपनी कहलाने के लिए बुलाया कि फैसला कराने के लिए तो मुझे भी तो थोड़ा निरीक्षण करने दो अब निरीक्षण क्या परेशान दुखोते कहें क्या किसकी कहने थोड़ी देर गए लता वृक्ष के नीचे छाया में एक पक्षी था बस निर्णय हो गया लक्ष्मण जी बोले प्रभु फैसला हो गया राम जी बोले हमें भरोसा था कि तुम वृक्ष को ही धन्य कहोगे लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें वृक्ष धन्य नहीं राम जी बोले तो सीता माता मुस्कुराकर बोली क्या सोच रहे हैं मुझे पता था बेटा हमारी बात कहेगा लता धन्य है ना लक्ष्मण जी बोले माता जी क्षमा करो लता भी धन्य नहीं राम जी बोले ये कोई फैसला नहीं ये धन्य नहीं एक तरफ तो कहो तो बोलो लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु गौर से आपने वृक्ष को देखा सीता माता ने लतिका को देखा लेकिन मैंने ये देखा कि वृक्ष और लता के मिलने से जो छाया हो गई उस छाया में एक पक्षी बैठा है मुझे तो लगता है ना वृक्ष धन्य न लता धन्य धन्य तो वह पक्षी है जिसे दोनों की छाया मिल गई है और ये बात लक्ष्मण जी अपने लिए कहते हैं कि धन्य तो मैं हूं जो मुझे श्री सीताराम जी की छाया मिल गई है लक्ष्मण जी के सोचने का ढंग ही ऐसा होता है और चित्रकूट में भी लक्ष्मण जी साथ साथ हैं और तो और भगवान के साथ बराबर हैं लक्ष्मण जी चित्रकूट से चले अगस्त जी से मिले अगस्त जी ने कहा पंचवटी में रहो और भगवान पंचवटी में आके ठहर गए तुरत ही पंचवटी बटीरा तुरत ही निकट प्रभु रहे कर रहे भगवान तुरत तो ही पंचवटी नियर आई चलते चलते एक बात और बस पंचवटी में रह रहे हैं भगवान और अगर देखा जाए तो हम आप सब पंचवटी में ही रह रहे हैं कैसे जितने पांच तत्व के शरीर में बैठे ये सब पंचवटी में ही है छित पावक गगन समीरा पंच रचित अतिरा पांच अजय इसमें सब पांच ही पांच हैं पांच तत्वों का शरीर पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच ही विषय शब्द रूप रस रसगंध स्पर्श सब पांच देखा जाए तो पूरे संसार में पंच कई प्रपंच है इससे आगे तो कुछ लेकिन आप देखो लक्ष्मण जी ने यहां शुरू क्या किया निश्चल भाव से राम जी से प्रश्न पूछे और राम जी ने उत्तर दिया मानो लक्ष्मण जी हम सबको यह संदेश दे रहे हैं और चाहे यहां चाहे जैसे रहो लेकिन जब पंचवटी में रहने का मौका मिले तो सत्संग करते रहो पंच तत्व के शरीर में रहने का मौका मिले सत्संग करते रहे एक सज्जन बोले हम ही लोगों के लिए सत्संग है पशु पक्षियों के लिए तो है ने? अरे तो हम लोग श्रेष्ठ है हमने कहा सुनो चार पहिए की गाड़ी होती ना कार मोटर चार पहिये की उसको जहां खड़ी कर दो आराम से खड़ी रहती चार पहिए की गाड़ी है उसे स्टैंड की जरूरत नहीं पर दो पहिये की साइकिल मोटरसाइकिल इसके लिए स्टैंड की जरूरत है तो ये मनुष्य का शरीर दो पहिए की गाड़ी है इसे स्टैंड की जरूरत है ये पशु तो चार पहु वाले इनको स्टैंड की जरूरत नहीं उनके लिए नहीं है नियम मनुष्य के लिए सत्संग मनुष्य के लिए लक्ष्मण जी इसीलिए प्रश्न करते हैं अच्छा सत्संग क्यों कई बार लोग कहते कुछ सुना दो एक से सुना दो महात्मा बोले क्यों सुना दो समय कट जाएगा महात्मा ने कहा तुम समय काटने को फिर समय तुम्हें काट रहा है एक बुढ़िया थी रेल पटरी पत्र, के किनारे खड़ी रास्ता था गेट भी बंद नहीं होता था वहां था ही नहीं फाटक छोटी सी जगह थी एक आदमी भैया इधर आना वो आया हाँ माता ये रेलगाड़ियां इधर पूरब तरफ जाने वाली कितनी जाती है कब कब जाती है उसने कहा माता जी है तीन चार नहीं याद करके पक्का बताओ उसने बताया कि एक दो पांच जाते हैं एक सवेरे दस बजे है फिर दो बजे है और फिर शाम को तीन बजे है और एक रात शाम को छह बजे और एक रात को आठ नौ बजे एक ग्यारह बारह पांच है अच्छा तो ये पश्चिम तरफ जाने वाले ने कहा माता जी नहीं बता बेटा तो कहा कि इधर पांच गाड़िया इधर जाती वो कब से उसने वो उसका भी टाइम बताया तो माता जी टाइम तो हमने बता दिया प्लेटफॉर्म पास में चले जाओ टिकट ले लो कहा जाना है तुम्हें बोली बेटी जा, बेटा जाना तो कहीं नहीं है ये रेल पटरी पार करनी हम समझ रहे कोई गाड़ी ना आती हो इसीलिए तुम तुमने उसे पटरी पार करनी थी कुछ लोगों को आदत होती है दुनिया भर की गाड़ियां पूछ ली सब पूछ लिया और पट ली जाने क्या क्या पूछेंगे फिर इसमें क्या है फिर उसमें क्या है फिर उसमें ऐसा लिखा फिर और फिर उसमें चलो अच्छा समय कट गया राम राम फिर मिले ना। ना। पर लक्ष्मण जी हमें एक उपदेश दूसरा भी देते हैं कि पंच तत्व के तन में रहकर सत्संग करते रहे लेकिन सत्संग किस लिए लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न किए कहो ज्ञान विराग अरुमाया कह सुभगति करहु जिदाया ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समुझाया हमें ज्ञान के बारे में बताओ वैराग्य के बारे में बताओ माया के बारे में बताओ भक्ति के बारे में बताओ और ईश्वर जीव में क्या भेद है सो बताओ अच्छा इतनी सब बातें पूछ रहे हो किस लिए ज्ञानी बनना है विरागी बनना है विद्वान बनना है नहीं फिर हम इसलिए पूछ रहे हैं जाते हो ये चरण रथी सत्संग इसलिए भगवान आपके चरणों में प्रेम हो जाए बस भगवान के चरणों में प्रेम एक महात्मा बड़ी अच्छी बात सुनाते थे वो कह रहे थे हम भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो एक आदमी को देखा हमारे साथ एक सज्जन और थे सो वो गीता लिए ऐसे अब गीता को ऐसे लिए और ऐसे देखे और रोब है। तो महात्मा जी को लगा कि ये गीता को देखकर रोना पढ़ तो कुछ रहा नहीं है जो इसे रोना और गीता में क्या है रोने जैसा उसमें तो कोई रोता हुआ आए, तो मिटता है उसका रोना लेकिन वो भी बस ऊपर ऐसे देखे और रोवे तो महात्मा जी ने कहा ये रो क्यों रहा है तो उनके साथ वाला बोला संस्कृत नहीं आती होगी सो रो रहा है कुछ समझे में नहीं आता क्या लिखा है इसमें इसलिए रो रहा महात्मा वोले नहीं ऐसे नहीं जरा पूछो इससे पूछो महात्मा जी गए क्यों रो रहे तो बोला आपको प्रणाम आप अपना काम करो नहीं नहीं, नहीं। फिर भी तुम्हें तो संस्कृत नहीं आती क्या जो रोड बोले रो नहीं नहीं हमें आती भी नहीं हमें सीखनी भी नहीं तो रो क्यों रहे बोले हम तो गीता में जो चित्र देखा तो भगवान श्री कृष्ण पीछे मुह करके अर्जुन को समझा रहे हैं ऐसा चित्र था अर्जुन पिछले भाग में बैठा तो ऐसे किए हुए हैं कितना कष्ट हो रहा होगा कितना वो पीछे देख रहे हैं बताओ आगे घोड़े संभाले के पीछे इसको इसके बोले मुझे तो बड़ा बड़ा दुख हो रहा रोने लगा महात्मा ने हाथ जोड़ लिया बोले भैया तुमने ही सही गीता समझी है तुम्हें बिल्कुल सही ऐसे लोग गीता समझते हैं जिन्हें भगवान का इतना भाव हो जिनके मन में और कुछ लोग ऐसे भी गीता समझते डॉक्टर साहब थे वो गीता पढ़ के ही जाते थे मरीजों का इलाज करने अच्छा मरीज दरवाजे पे खड़े डॉक्टर साहब अभी आ, मैं गीता पढ़ लू गीता कितने एक मिनट अब लोगों को लगता है, एक मिनट में क्या गीता पढ़ते हैं तो डॉक्टर गीता पढ़ के लौटे तो मरीज ने रास्ते में कहा कि हमको भी दिखाना और एक मरीज हम ले आए अस्पताल में बैठा पर डॉक्टर साहब आप गीता पढ़ के रोज नियम से जाता हूं तो क्या पढ़ते हो जो आप एक मिनट में पढ़ लेते हो बोले ज्यादा थोड़ी एक श्लोक बस वही हमारा आदर्श है तो उसने कहा कौन सा श्लोक बोले जिस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन तेरे सामने जितने खड़े हैं तू तो इन सबको मरा हुआ समझ भगवान ने कहा निमित्त मात्र भव तो बस निमित्त हो जा बेचारा मरीज कांपने लगा कि ऐसी गीता पढ़ते तो पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य क्या लक्ष्मण जी बताते हैं पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य भगवान के चरणों में प्रेम भगवान से प्रेम हो जाए जाते हो चरणरती अच्छा चरणरती मान मांग।, मांग कौन रहे बार ही ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरणरति मानी बचपन से ही लक्ष्मण जी का राम जी के चरणों में प्रेम है उन्होंने राम जी के चरणों में रति मान ली लेकिन भक्ति की पहचान किया जिससे ये ना लगे कि मैं भक्त हूँ लक्ष्मण जी अभी भी कहते हैं प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए इसलिए मैं आपके श्रीमुख से कुछ वचन सुनना चाहता हूँ जाते हो ये चरण रति और प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए तो शोक कहा फिर मोह अज्ञान कहा फिर भ्रम कहा जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जा स जी महाराज कहते हैं कि जो लक्ष्मण राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हैं हम उनके चरणों की वंदना करते हैं बंदों बंदों छे बद जल जा सुभग भगत सुख दाता रघुपति कीरति विमल पता का दंड समान भयभूज ईश सहस्त्र सीस जगतारण damuleki jashman pad pad pad jash jaisi ram jay jaisi rama jaisi ram jay jaisi na jaisi ram jay jaisi